रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक के उस समय की शिक्षा प्रणाली संबंधी विचार आज भी सामयिक है उनके अनुसार हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह उनमें से अधिकांश को उचित अवसर नहीं देती और व्यवहार किसी भी छात्र को मनुष्य के दृष्टिकोण से विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है विज्ञान को किसी काल्पनिक स्थिर या एकरूप गतिशील पिंड की तरह से पढ़ाने के बदले उसे सीधे मनुष्य के शरीर का उदाहरण लेकर पढ़ाना चाहिए मैंने तीन वर्ष की आयु से इसी प्रकार सीखना शुरू किया अपने निबंध राइट में ने, ने लिखा कि जीव का आकार ही अंततः उसके शरीर के आंतरिक ढांचे तो तय करता है कीट पतंगे छोटे होते हैं, इसलिए उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रक्त श्राए नहीं होती जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कोशिकाओं के लिए जरूरी होती है, उसे शरीर की त्वचा बाहर के से सोख लेती है, किंतु बड़ा आकार होने का अर्थ है की शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जटिल पंपिंग यंत्रों की आवश्यकता होगी में उन्होंने फ्रेंड मिस्टर लिखी लिखी बच्चों के लिए लिखी उनकी शायद एकमात्र पुस्तक है मिस्टर लीकी का अभुजा पात्र बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने हार्ल को सारी जिंदगी हजारों पत्र लिखे हार्डन विज्ञान के अद्वितीय प्रचारक थे उनके लेख स्पष्टता की की मिसाल हैं। वे विज्ञान अवधारणाओं का मरोड़े बिना उन्हें सरल तरीके से पेश करने में सक्षम थे अपने लेखों निबंधों और भाषणों के कारण वे विश्व के जाने माने विज्ञान प्रचारक बन गए उन्होंने खदान मजदूरों को जीवाश्म खोजने के लिए प्रशिक्षित और और प्रेरित किया। और जब कभी कोई खदान मजदूर पृथ्वी के गर्भ से कोई जीवाश्म ढूंढकर लाता तो वे उसे दस ब्रिटिश पाउंड का पुरस्कार देते उन्नीस सौ सत्तावन में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा पर आक्रमण के विरोध में हॉलैंड भारत आ गए भारत में अनुवंश की जीवसांख्यिकी पर शोध के लिए उपलब्ध सुविधाओं से भी वे प्रभावित थे वे प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस के निमंत्रण पर कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुट गए भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ अपने संबंध के बारे में उन्होंने लिखा वैसे मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ इसका सबसे बड़ा यह उपकार है कि इसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण खोज करने का अवसर दिया है जैसे यहाँ मैं अपने से कम उम्र के कई ऐसे नौजवान अनुसंधानकर्ताओं को खोज पाया हूँ जो वैज्ञानिक शोध की महान परंपरा के वाहक हैं।